नोशो टॉक नए मनुष्य का धन नंबर सिक्स मेरे प्रिय आदमी जिसको कोई मछली पूछे कि सागर कहां है ऐसे ही ये सवाल है आदमी का की सत्य कहां मछली सागर में पैदा होती सागर में जीती और मरती है शायद इसी कारण सागर से अपरिचित भी रह जाती है जो दूर है उसे जानना सदा आसान जो पास है उसे जानना सदा कठिन मछली सागर भर को नहीं जान पाती रात शायद आकाश के तारे भी उसे दिखाई पड़ते हैं और सुबह शायद उगता हुआ सूरज भी दिखाई पड़ता है सिर्फ एक जो नहीं दिखाई पड़ता मछली को वो वही सागर है जिसमें वो पैदा होती जी की और सत्य कहां है कहीं दूर होता तो हम पा लेते खोज लेते कहीं चांद तारों पर होता तो हम पहुंच जाते दूरी बाधा न बन सकती एवरेस्ट पर होता तो हम चढ़ जाते और महासागर में होता तो हम गहरे उतर जाते लेकिन सत्य इतने निकल है जितने कि हम भी अपने से निकट नहीं और यही सबसे बड़ी कठिनाई हो जाती जो पास है उसे खोजना मुश्किल हो जाता है क्योंकि खोजने के लिए जगह चाहिए स्पेस चाहिए जहां हम खोज सके इतना भी फासला नहीं है हमारे और सत्य के बीच इसलिए सबसे सब बड़ी कठिनाई यही हो गई है कि जो हम हैं उसी को हम नहीं खोज पाते ये कहना भी उचित नहीं है कि सत्य पास है क्योंकि पास भी दूरी का एक नाम यही कहना उचित होगा कि हम जो हैं वही सत्य है अन्यथा हो भी नहीं सकता मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी है उससे मैं अपनी बात शुरू करूं मैंने सुना है कि ईश्वर ने दुनिया बनाई और जब तक आदमी नहीं बनाया था तब तक बड़ी चैन थी उसे आदमी को बनाते ही मुसीबत शुरू हो गई आदमी को बनाते ही परमात्मा को एक क्षण भी शांति से जीना मुश्किल हो गया होगा ये हम समझ सकते हैं और उसका मकान बीच में था पास था और सारे लोग दिन रात उसे घेरे रखते और न मालूम कैसे कैसे सुझाव देते और न मालूम कैसी कैसी शिकायतें करते कोई कहता कि आज सूरज निकले और कोई कहता कि आज वर्षा हो जाए और कोई कहता कि आज सूरज निकले और आज वर्षा ना हो और जितने लोग थे जितने मुंह थे उतने सुझाव थे उतनी शिकायतें उस ईश्वर ने अपने सारे देवताओं को इकट्ठा किया और ताकि मुझे आदमी से बचने के लिए कोई चाहिए हमें था मैंने आदमी को बनाया आदमी मुझे मार डाले मुझे कोई ऐसी जगह बता दो जहां आदमी न पहुंच पाए तो किसी ने कहा गौरी संकर्ष ठीक होगा अग्रस्त पे चले जाए पर उसने आंख बंद की और कहा कि नहीं ठीक नहीं रहेगा थोड़ी ही देर बाद तीन सिंह और हिलरी वहां चढ़ जाएगी कि। वो किसी ने कहा चांद पर चले जाए पर उसने आंख बंद की और ज्यादा देर उसने कहा कि यह भी नहीं चलेगा आर्मिस्टान के पैर पड़ने के ही करीब और बहुत सुझाव थे लेकिन उसे कोई न जचा तब एक बूढ़े देवता ने उसके कान में कहा कि फिर तो एक ही रास्ता है। आप आदमी के भीतर चल जाए इस बरने का ये बात बातचस्पी है क्योंकि आदमी शायद ही वहां जाने की कभी कोशिश करे इस जगह पर भरा आदमी नहीं जाएगा का। यह कहानी पता नहीं कहां तक सच है लेकिन इसका निष्कर्ष तो सच ही है ये पूरी कहानी झूठ हो सकती है लेकिन आखिरी बात तो सच है आदमी के भीतर छिपा है वो जिसे हम खोजते हैं और खोज का खतरा ये है कि खोज सदा बाहर की तरफ ले जाती है खोज बाहर की तरफ ले जाती है जैसे ही हम खोजने की बात सर्च की और सीकिंग की बात सोचते हैं वैसे ही बाहर चले जाते सत्य की खोज के संबंध में कहा गया कि मैं बोलूं तो पहली तो बात नहीं ये बोलूंगा सत्य को आप खोज न सकेंगे क्योंकि खोज का अर्थ ही उसे खोजना होता है जो खो गया हो सत्य को हमने कभी खोया नहीं असल में सत्य वही है जिसे खोने का उपाय न हो जिसे खोया जा सके वो सत्य नहीं हो सत्य वही है जो हमारा प्राणों का प्राण है हमारे अस्तित्व का अस्तित्व है उसे हम खो कैसे सकेंगे इसलिए सत्य की खोज शब्द बहुत कंतरिक्त है खोज सत्य की नहीं होती खोज सदा ही असत्य की होती इसलिए जितना आदमी खोज में आगे बढ़ता है उतनी असत्य की दुनिया निर्मित होती चाहिए खोज से नहीं होगा काम इसलिए भी कि खोज उसकी हो सकती है जो दूर हो उसकी नहीं हो सकती जो पास हो और इसलिए भी खोज उसकी नहीं हो सकती है सत्य की क्योंकि खोजने के लिए कम से कम दो चाहिए खोजने वाला और जिसे खोजना हुआ और यहां सत्य के मामले में दोनों एक ही है वो जो खोज रहा है उसी को खोजा भी जाना यहाँ दो नहीं है जैसे चित्रकार बनाने वाला अलग होता है और चित्र बनता है तो अलग होता है मूर्तिकार अलग होता है मूर्ति बनती है तो अलग होती है यहां सत्य की खोज नर्तक की भांति है डांसर की भांति है जहां नर्तक और नर्तकार एक ही होते हैं, जहां दो नहीं होते यहां सत्य की खोज करने वाला और सत्य एक ही है बुद्ध को जिस दिन सत्य मिला भाषा में कहना पड़ेगा मिला नहीं उचित तो यह होगा कहना कि जिस दिन बुद्ध ने यह पाया कि मैंने सत्य कभी खोया नहीं है उस सुबह लोग इकट्ठे हो गए उस गांव के और उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या मिला है हमें ठीक से बता दो तो हम भी खोज पर चले जाएं तो बुद्ध ने कहा कि एक काम भूल के मत करना खोज पर मत जाना क्योंकि जब तक मैं खोजता रहा तब तक न पा सकता और दूसरी बात ये मत पूछो कि मुझे क्या मिला है क्योंकि मिला मुझे कुछ भी नहीं जो सदा से मेरे पास था सिर्फ उसका पता चला है। मिलता वो है जो हमारे पास ना हो जो मेरे पास ही था और जिसका मुझे पता नहीं था उसका मुझे पता चल गया है इसलिए बुद्ध ने कहा ये मत कहो कि मुझे मिला क्या है ये पूछो कि मैंने खोया क्या मैंने असत्य खो दिया है इतना मैं कह सकता हूं मैंने पा लिया ये कहना गलत हो क्योंकि सत्य तो था ही लेकिन जो है ही और इतने पास है वो भी हमें पता नहीं और हमारे सोचने के और खोजने के जो ढंग है हमारी खोज की जो व्यवस्था है वो उसका पता भी न चलने देगा क्योंकि जैसा मैंने कहा कि खोज का मतलब ही बाहर खोजना होता है खोज का मतलब ही दूर खोजना होता है खोज का मतलब ही परायों को खोजना होता है खोज का मतलब ही जो नहीं हूं मैं जो नहीं है मेरे पास उसको खोजना होता है और सत्य का मतलब भी होता है कि जो है दैट विच इज वो नहीं जो होगा हो सकता है नहीं जो है ही इसी क्षण अभी और यहां और ऐसा कोई क्षण ना था जो नहीं था जो है ही सदा उसे खोजने की बात सोचनी पड़ेगी बहुत पहलुओं से एक पहलू से हम बात शुरू करें सुना है मैंने एक फकीर औरत हुई ला एक सांस अपने झोपड़े के बाहर कुछ खोजती है पास पड़ोस के लोगों ने सोचा बूढ़ी औरत है कुछ सहायता कर हैं पुराने जमाने की बात है ये अब तो कोई नहीं करेगा बहुत पहले की बात है अब तो बूढ़ी औरत की कौन सहायता करेगा पड़ोस के लोग आ गए और उन्होंने कहा कि क्या खोजती हो उन सहयोगी हो जाए उसने कहा मेरी सुई खो गई तो वे सारे लोग खोजने लगे ना समझ लोग रहे होंगे क्योंकि उनमें से किसी ने भी ये ना पूछा कि सुई खोई कहां है सुई जैसी छोटी चीज बड़ा रास्ता सांझ सूरज का डलता हुआ वक्त इतनी छोटी चीज को जब तक यह पता ना हो कि वो कहां खोई है खोजना मुश्किल लेकिन वही ना समझना थे हम सभी ना समझ हम सभी खोज के निकल जाते हैं कोई आनंद खोजता है कोई सत्य खोजता है कोई स्वर कोई शांति बिना ये पूछे कि खोया कहाँ है और वो रास्ता बहुत बड़ा ना था जिस अस्तित्व में हम खोजते हैं वो बहुत बड़ा है कहा खोया है इसका ठीक पता ना हो तो खोजना बहुत मुश्किल फिर एक आदमी को ख्याल आया जब सूरज बिल्कुल ढलने लगा और अंधेरा उतरने लगा तो उसने कहा अंधेरा उतरने के करीब सुई जैसी छोटी चीज मिल ना सके ये बुरी औरत यह बता दे की खोई कहाँ उसने कहा यह दुख की बात है ये मत पूछो तो अच्छा खोजो तो ठीक ये सवाल मत उठाओ सारे लोग रुक गए उन्होंने कहा यह सवाल तो हमें पहले ही पूछ लेना चाहिए सुई खोई कहा है अगर तू न बताती हो तो हम खोजना बंद करें हमें व्यक्त परेशान ना उस बुढ़िया औरत ने कहा सुई तो मैंने घर के भीतर खोई है लेकिन वहां उजाला नहीं है मेरे पास दिया नहीं तो मैंने सोचा जहां उजाला है वही तो खोजा जा सकता है अंधेरे में तो खोजना संभव नहीं है इसलिए मैं बाहर खोजती थी वहां सूरज की रोशनी थी घर में अंधेरा है अंधेरे में कैसे खोजोगे लोगों ने कहा पागल है तू और पागल हो गई जहां खोई ये चीज वहीं खोजनी पड़ेगी प्रकाश से क्या होगा उस बुढ़ी और ने कहा लेकिन अंधेरे में कैसे खोज सकते हैं तो उन सारे लोगों ने कहा कि इस पागल को खोजने दो हम अपने घर लौट जाएं जब वे लौटने लगे तो वो बूढ़ी बहुत हंसने लगी उसने कहा कि तुम मुझे पागल कहते हो तब तो सारी दुनिया ही पागल है क्योंकि मैंने सारे लोगों को बाहर खोजते देखा है उसे जो भीतर हमारे भी बाहर खोजने का कारण वही है जो उस बूढ़ी राबिया का था। वो कारण यही है कि हमारी आंखों की रोशनी बाहर पड़ती हमारे हाथ की रोशनी बाहर पड़ती हमारी सारी इंद्रिया बाहर की तरफ देख पाती हैं और भीतर अंधेरा तो हम बाहर खोजना शुरू कर देते हैं जहां उजाला है वही तो खोज सकते हैं बाहर बहुत रोशनी और बाहर हमारा कान भी सुनता है आंख भी देखती है हाथ भी फैलता है पैर भी चलता है हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी है वे बाहर की तरफ तो जाती हैं, भीतर की तरफ नहीं जाती तो जहां इंद्रियां जा सकती हैं जहां पैर ले जाएंगे वहीं तो खोजेंगे ना और जहां आंखें देखेंगी वहीं तो खोजेंगे ना और जहां कान सुनेंगे वहीं तो खोजेंगे ना न जहां आंख देखती हो न कान सुनता हो ना हाथ खोज सकता हो न पैर चल सकते हो वहां खोजेंगे कैसे तर्क हमारा भी वही उस बूढ़ी औरत ने मजाक किया था हम भी बाहर खोजने निकल जाते बाहर खोज कर जो हम पा लेंगे, बाहर खोज के जरूर बहुत कुछ पा लेंगे, बाहर खोज के शक्ति पाई जा सकती है विज्ञान भूल में है वो सोचता है कि हम सत्य पा रहे हैं वो सिर्फ सत्य पा रहा है विज्ञान के पास कोई सत्य नहीं है विज्ञान के पास सिर्फ सत्य का आविष्कार है और इसलिए विज्ञान को अपने सत्य रोज बदलने पड़ते हैं सत्य रोज बदल सकता है न्यूटन के वक्त में विज्ञान का सत्य दूसरा होता है आइंस्टीन के समय में दूसरा हो जाता विज्ञान का सत्य रोज बदलता है इसलिए विज्ञान कहता है कि सत्य नहीं अब उसने ठीक भाषा बोलनी शुरू की है उसने कहा कि हम अप्रोक्सीमेट ट्रथ करीब करीब सत्य की बात करते हैं लेकिन सोचने जैसा मजा है करीब करीब सत्य हो सकता है अप्रोक्सीमेट ट्रथ हो सकता है अप्रोक्सीमेट लव हो सकता है या तो सत्य होगा या नहीं होगा अप्रोक्सीमेट जैसी कोई चीज नहीं हो सकती अप्रोक्सीमेट ट्रथ झूठ का ही नाम होगा जो सत्य के जैसा अभिनय कर रहा है नहीं लेकिन विज्ञान कुछ खोजता है वो जिंदगी के नियम खोज लेता है उन नियमों की मालिकियत खोज लेता है और मालिकों के शक्तिशाली हो जाता है लेकिन सत्यशाली नहीं सत्य नहीं उसके हाथ में आ जाता है शक्ति उसके हाथ में आ जाती है और ऐसे आदमी के हाथ में शक्ति का आना जिसके पास सत्य नहीं बहुत है बहुत खतरनाक क्योंकि तब सारी शक्ति असत्य के उपयोग में नियोजित होगी हो रही है होती रही है विज्ञान की खोज शक्ति की खोज है इसलिए विज्ञान काउंकरिंग की भाषा में सोचता है जीतने की भाषा में सोचता है प्रकृति को जीतो वो जो दूसरा है उससे सदा लड़ा ही जा सकता है वो जो दी अदर है उससे लड़ने के सिवाय और कोई उपाय नहीं इसलिए लड़ो और जीतो और ताकत को बढ़ाओ अणु की खोज हो या विज्ञान की कोई और खोज वो सब शक्ति को पालने की खोज है लेकिन सत्य उससे उपलब्ध नहीं है सत्य है भीतर और भीतर का जो डायमेंशन है भीतर का जो आयाम है वो जो आंतरिक है वो जो इनवर्ल्ड है वहां विज्ञान की कोई गति नहीं क्योंकि विज्ञान का मतलब ही है कि जो बाहर है उसे खोजने की व्यवस्था इसलिए विज्ञान इसको बंद रखा है इसलिए विज्ञान सत्य को न खोज सके लेकिन विज्ञान की शक्ति की खोजने हमें बहुत मुश्किल में डाल दिया है हमें ऐसा लगता है कि विज्ञान के पास खोजने के सब आयाम उपलब्ध हो गए इसलिए भीतर के आयाम की बात ही मंदी और धीनी हो गई है इसलिए पिछले हजार वर्षों में बुद्ध और महावीर और क्राइस्ट के हैसियत के लोग पैदा नहीं किए जा सके क्योंकि वे भीतर की आयाम की यात्रा में पैदा होते थे इनर डायमेंशन की खोज में जो लोग जाते थे वहां पैदा होते थे इसलिए पिछले 300 सौ में मनुष्य की प्रतिमा ने आइंस्टीन पैदा किया न्यूटन पैदा किया प्लांट पैदा किया और और तरह के लोग पैदा किए जो बाहर की खोज की यात्रा पर मिली हुई प्रतिभा के चरण है लेकिन भीतर की खोज की खोज थी उसके चरण पिछले निरंतर हजार वर्षों में छीन होते चले गए धीरे धीरे हमें ऐसा लगा विज्ञान से सब मिल जाएगा इसलिए भीतर की बात ही थी छोड़ बाहर ही सब मिल जाएगा विज्ञान राबिया की भूल कर रहा है और आज नहीं कल विज्ञान पर सारी दुनिया वैसे ही हंसेगी जैसे राबिया पर उस दिन उस गांव के लोग हंसे और उन्होंने कहा पागल अगर भीतर खोया है तो भीतर ही खोजना पड़ेगा रोशनी बाहर होने से कुछ भी नहीं होता सूरज और चांद और तारे और रोशनी बहुत है बाहर प्रकृति की शक्तियां हैं बहुत बाहर परमात्मा का फैलाव है बहुत बाहर लेकिन सत्य का पहला अनुभव भीतर ही होता है ये भीतर पहला पहलू है सत्य का इनवर्डनेस सत्य की पहली क्वालिटी है सत्य का पहला लक्षण और पहला गुण भीतरी होना है सत्य की तरफ एक दूसरी तरफ से भी हम सोचे मनुष्य बहुत कुछ निर्माण कर सकता है लेकिन सत्य निर्माण नहीं कर सकता क्योंकि सत्य को निर्मित करने का कोई उपाय नहीं है सत्य वो है जो है ही मनुष्य जो भी निर्माण करेगा वो एक अर्थ में असत्य होगा वो इस अर्थ में असत्य होगा क्योंकि वो निर्मित है क्रिएटेड है बनाया गया है सत्य वो है जो अनक्रिएटेड है बनाया नहीं गया है इसने जिसका गुण होना जिसका गुण है जो है जब सब बनाई गई चीजें नहीं थी तब भी था और जब सब बनाई गई चीजें मिट जाएंगी तब भी होगा। मनुष्य बहुत कुछ बना सकता है और मनुष्य ने बहुत कुछ बनाया बनाने की वजह से उसे एक भ्रांति पैदा हुई कि वो सत्य को भी बना सकता है और तब उसने सत्य के बहुत से सिद्धांत बनाए शास्त्र बनाए सिस्टम्स बनाई सारी फिलॉसफी सत्य को बनाने की ना समझिए वो चाहे पूरब में हो और चाहे पश्चिम में हो सारे दुनिया के दार्शनिक और विचारक सत्य को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश में लगे लेकिन कंस्ट्रक्शन कभी सत्य नहीं हो सकता आदमी की बनाई गई चीज कभी सत्य नहीं हो सकती सत्य वह है जो आदमी के होने के भी पहले मौजूद है और आदमी के ना हो जाने पर भी मौजूद होगा सत्य का मतलब है वो जो एग्जिस्टेंस है वो जो है ही इसलिए हम सत्य को बना नहीं सकते हैं लेकिन पिछले 5000 वर्षों में निरंतर आदमी सत्य को बनाने की कोशिश किया है सत्य तो नहीं बना लेकिन सिद्धांत बहुत बन गए और सिद्धांतों ने आदमी के मन को इस बुरी तरह जकड़ लिया कि सत्य की खोज बंद हो गई अब जब हम सत्य की खोज पर जाते हैं तो अक्सर हम सिद्धांत को लेकर घर लौट आते सत्य को खोज करने जाते हैं गीता खरीद के घर आ जाते सत्य को खोजने जाते हैं कुरान ले आते सत्य को खोजने जाते हैं कोई गुरु मिल जाता गुरुवाणी मिल जाती कोई सिद्धांत कोई सिस्टम कोई अरविंद कोई रसल कोई मिल जाता है हम घर लौट सिद्धांत लेके घर लौट आते हैं और सोचते हैं कि सत्य मिल गया इन्हीं सिद्धांतों के कारण इतने ज्यादा सत्य दिखाई पड़ते हैं अन्यथा सत्य एक ही हो सकता है हाँ असत्य बहुत हो सकते हैं इस समय जमीन पर तीन धर्म है सत्य के तीन दावेदार हैं और फिर प्राइवेट किस्म के दावे बहुत है उनकी संख्या लगाना बहुत मुश्किल लेकिन 300 तो बहुत संगठित दावेदार हैं ऑर्गेनाइज दावेदार हैं जो कहते हैं सत्य यहां है और बाकी सब जगह असत्य ये सत्य के जो दावेदार हैं ये एक दूसरे को निरंतर लड़ाते हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा है मुसलमान हिंदू को लड़ा रहा है ईसाई जैन से लड़ रहा है जैन बौद्ध से लड़ रहा है ये सब सत्य के दावेदार संघर्ष में पड़े हुए हैं जहां सत्य है वहां शांति होगी संघर्ष नहीं जहां सत्य है वहां कलह न होगी सुलह होगी जहां सत्य है वहां प्रेम होगा घृणा न होगी लेकिन ये सारे धर्म ये सारे शास्त्र ये सारे सिद्धांत सिवाय आदमी को लड़ाने के और कुछ भी नहीं करते हैं निश्चित ही इनके गहरे में असत्य और असत्य क्या है असत्य ये है वो जो आदमी ने कंस्ट्रक्ट किया है बुद्धि से उसने निर्मित किए हैं सत्य आदमी के पास बुद्धि है वो निर्मित कर सकता है वो कल्पनाएं खड़ी कर सकता है वो कल्पनाओं के बड़े व्यवस्थित खेल बना सकता है जैसे ताश के पत्तों के घर बनाए जाते हैं ऐसे शब्दों के घर बना सकता है और शब्दों के घर बना के उन घरों में सोच सकता है कि सत्य मिल गया हाँ सत्य पाना कठिन बनाना बहुत आसान थोड़ा सा कनिंग और कैलकुलेटिंग माइंड हो तो सिद्धांत बना सकता है थोड़ा चालाक और थोड़ा हिसाब लगाने वाला आदमी हो तो अपना घर का सत्य बना लेता है और होममेड सत्यों के कारण बहुत तकलीफ एक एक घर में सत्य बन जाते हैं और झगड़े का कारण बनते हैं एक बात जो इस दूसरे आयाम में आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि सत्य बनाया नहीं जा सकता सत्य तो मौजूद है इसलिए उस सत्य को जानने के लिए बनाए गए आदमी के जितने सिद्धांत हैं उनको मस्तिष्क छोड़ना जरूरी है अन्यथा उसे हम न जान सकेंगे जो है हम उसी को थोपते रहेंगे इंपोज करते रहेंगे जो हमने मान रखा है इसलिए दुनिया में अपने अपने सत्यों को हम थोप रहे हैं हम वो नहीं देख रहे जो है हम वही देख रहे हैं जो हम कहते हैं कि होना चाहिए हम वही देख रहे हैं जो हम थोप रहे हैं आदमी अपने ही मन को प्रोजेक्ट किए चला जाता है कोई कृष्ण को देख रहा है कोई राम को देख रहा है कोई हनुमान को देख रहा है कोई स्वर्ग और मोक्ष देख रहा है और अपना ही बनाया हुआ सिद्धांत हम प्रोजेक्ट करते चले जा आदमी के मन में बहुत बड़ी प्रोजेक्टिंग शक्ति है वो जो भीतर तय कर ले उसे बाहर देख सकता है मैंने सुना है कि मजनू को उस गांव के राजा ने बुलाकर कहा कि तू पागल तो नहीं हो गया है कि लैला बहुत साधारण लड़की है सुंदर भी नहीं कही जा सकती तू इसके पीछे पागल क्यों है मैंने बहुत सुंदर लड़कियां बुलाई हैं तो उन्हें देख और किसी को भी पसंद कर ले उस मजनू ने कहा आप पागल हो गए आपके पास लैला को देखने के लिए मजनू की आंख कहां है मैं जिस लैला को देखता हूं मेरे अतिरिक्त और कोई देख भी नहीं सकता क्योंकि लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए और जिन लड़कियों को आपने खड़ा किया है मुझे वो लेला ही दिखाई पड़ती है उन्हें कोई उन्हें मुझे दूसरी लड़की दिखाई नहीं पड़ती मजनू ने बड़ी कीमत की बात कही कीमत की बात उसने ये कही कि वो जो उसे दिखाई पड़ रहा है उसमें उसके आंख का हाथ ज्यादा है उस का हाथ बहुत कम है जो बाहर है जो बाहर है वो पर्दे का काम कर रहा है सिर्फ जो दिखाई पड़ रहा है वह हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसलिए हिंदू के सत्य हिंदू देख लेता है मुसलमान के सत्य मुसलमान देख लेता है ईसाई के सत्य ईसाई देख लेता है और तीनों जब अपने सत्य देख लेते हैं तब वे कैसे माने कि उनका सत्य गलत है और कैसे माने कि उनसे विपरीत सत्य सही हो सकता है आदमी सत्य की खोज में दूसरी मुसीबत जो उसके लिए खड़ी है वो आदमी के ही बनाए हुए सत्य इसलिए जिसे सत्य की खोज पर जाना है उसे आदमी द्वारा मैन मेड ट्रथ से बचने की जरूरत है उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आदमी के बनाए हुए जाल में न पड़ जाए चाहे वो जाल कितने ही बड़े तीर्थंकर ने बनाया हो और चाहे कितने ही बड़े अवतार ने बनाया हो चाहे कितने ही बड़े विचारक ने बनाया हो अगर आदमी को सत्य को जानना है तो उसे आदमी के बनाए गए सारे ख्यालों को हटा के खड़ा होना पड़ेगा नग्न मौन शांत ताकि वो कोई प्रोजेक्ट ना कर सके कुछ और वही देख सके जो है मैंने सुना है गांव में एक गरीब आदमी और गरीब आदमी ने राजा की गाय खरीद की अब राजा की गाय है और गरीब आदमी मुश्किल में पड़ गया मुश्किल में यह पड़ गया कि उसके पास तो हरी घास भी नहीं है उसके पास तो सूखा भूसा है वो गाय को रखता है गाय तो आंख बंद करके मुंह फेर लेते वो बहुत कहता है कि तू गऊ माता है हम तेरे लिए आंदोलन करते हैं दिल्ली में गोली भी खाते तू हमारा इतना भी नहीं है अब बेटे के पास जो रूखा सूखा है स्वीकार कर लो लेकिन वो गऊ माता बेटे की तरफ बिल्कुल देखती नहीं असल में किसी गऊ ने कभी कहा नहीं कि आदमी हमारा बेटा है मैं नहीं समझता है कि कोई गऊ आदमी को बेटा मानने के लिए राजी भी हो सके सकता आदमी की इतनी भी योग्यता है कि वो गऊ उसको बेटा माने लेकिन आदमी थोपे चला जाता है कि तू हमारी माता बहुत उसने कहा लेकिन बहुत क्रोध आ गया माता को पीटा भी लेकिन फिर भी माता नहीं मानी फिर उसने कहा बड़ी मुसीबत हो गई राजा की गाय खरीद करके दिक्कत में पड़ गया गांव में एक बुढ़े आदमी के पास सलाह लेने गया कि मैं करूं क्या गरीब आदमी उसने कहा तू बिल्कुल पागल जाके हरा चश्मा खरीद ला गाय क्या गाय को ऐसा धोखा देना आसान होगा उस बूढ़े आदमी ने कहा आदमी तक को धोखा देना आसान है गाय को तो देना बिल्कुल ही आसान है तू हरा चश्मा खरीद वो चार का चश्मा खरीद लाया है गाय पे चढ़ा दिया है गाय हरे भूसे को को हरा समझ के खा रही उस ब्राह्मण ने का माता बेटे को तूने ने न माना लेकिन हरे चश्मे को तूने न मानी <laughs> उस बूढ़े को धन्यवाद देने गया कि आपके गायों के संबंध में बड़ा अनुभव मालूम होता उस बूढ़े ने कहा गाय से हमारा कोई लेना देना नहीं आदमी के संबंध में अनुभव है उसी आधार पर कहा हम सबकी आंखों पर चश्मे हैं सिद्धांतों के शास्त्रों के संप्रदायों के पंथों के गुरुओं के वो चश्मे इतने हैं इतने हैं कि जो है वो दिखाई ही नहीं पड़ सकता चश्मों के ऊपर चश्मे हैं सत्य की खोज में उन्हें गिरा देना पड़े गुरु से बचना शास्त्र से बचना संप्रदाय से बचना सत्य के खोजी के लिए अनिवार्य जरूरत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं तीसरा बिंदु आपसे बात करूंगा आप गुरु से बच जाए शास्त्र से बच जाए सिद्धांत से, से बच जाए संप्रदाय से बच जाए अब तीसरी बात आपसे कहता हूं जो और भी मुश्किल है अपने से भी बचना पड़े क्योंकि इन सबसे बच के हमारा माइंड भी जो है वो बहुत इमेजिनेटिव हमारा जो मन है वो भी बहुत कल्पनाशील हम भी जो है उसको नहीं देखते जो होना चाहिए उसे देखते रहते हम सब कल्पनाओं में जीते इसलिए सत्य से हमारा कभी संबंध नहीं हो पाया हम सब कल्पनाओं में जीते हम सब ने कल्पनाएं बना रखी हम सब उन्हीं कल्पनाओं में रस लेते हैं। और उन्हीं कल्पनाओं का एक जाल हमें घेरे रहता है ड्रीम्स का जो हमें ऐसा नहीं कि सोने में घेरे रहता है जागने में भी घेरे रहता है जरा आंख बंद करके आराम कुर्सी पर बैठो और आपको पता चलेगा कि स्वप्न आके चारों तरफ खड़े हो जब आप आंख बंद नहीं किए हैं तब भी भीतर स्वप्न चल रहे हैं ये स्वप्न की हमारी जो क्षमता है यह सत्य के लिए सबसे बड़ा अवरोध ऐसा चित्त सत्य को जान सकता है जो स्वप्नों से मुक्त हो जाए जो कल्पना ना करता हो कल्पना करता ही ना हो तभी हम उसे देख पाएंगे जो है अन्यथा हम वो देख लेंगे जो हम देखना चाहते हैं हम निरंतर वही देखते रहते हैं जो हम देखना चाहते हैं इसलिए हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं क्योंकि जब असलियत खुलती है तो डिसुजलमेंट होता है तब लगता है क्या रे? इसलिए जिन लोगों ने सत्य को जाना उन्होंने कहा कि सब माया है जो जगत है उसको माया नहीं कहा उन्होंने जो उनका जगत था जो उनका वर्ल्ड थी उसमें उन्होंने कहा माया है क्योंकि पाया है कि वो सब सपना सपने हम बहुत अद्भुत रूप से देख रहे हैं सब चीजों के बाबत देख रहे हैं सब चीजों के संबंध हम सपने निर्मित कर रहे हैं अभी आज से पचास साल पहले किसी घर में कैक्टस नहीं मिल सकता था लेकिन अब सुशिक्षित घर में कैक्टस जरूर होगा गुलाब बाहर कर दिया गया है कैक्टस भीतर आ गया पहले गुलाब ब्राह्मण हुआ करता था कैक्टस शूद्र हुआ करता था अब कैक्टस ब्राह्मण की जगह आ गए हैं, ब्राह्मण शूद्र की जगह बाहर पहरे पे खड़े हो गए हैं एक कैक्टस घर में घुस आया ये कभी था नहीं घर में ये धतूरा कभी गांव के बाहर लगता था कोई अपने खेतों के किनारे लगा देता था कोई इसको देखता नहीं था कोई कालीदास ने कोई भवभूति ने कभी इसकी प्रशंसा नहीं की अचानक क्या हो गया अचानक हो क्या गया ये कैक्टस इतना प्रीतिकर कैसे हो गए आदमी उब गया, गया गुलाब से गुलाब की कल्पना उसने हटा ली उसने अब नई कल्पना का प्रदर्शन शुरू किया इसलिए रोज हमें फैशन बदलनी पड़ती है कल्पना से भी हम उब जाते हैं हम नई कल्पना बना लेते हैं एक कल्पना से ऊब जाते हैं करते करते हम दूसरी कल्पना बना लेते हैं सिर्फ सत्य है ऐसी बात जिससे कोई कभी नहीं ऊबता कल्पना से तो वो भी जाना पड़ेगा क्योंकि अपनी ही कल्पना है कब तक उसको घसी फिर परेशान हो जाते हैं फिर नई कल्पना चाहिए इसलिए सत्य की दुनिया में भी फैशन चलते हैं कभी कोई मार्ग चलता है कभी कोई महर्षि चलते हैं कभी कोई योगी चलता है कभी कोई गुरु चलते हैं वो सब फैशन चलते हैं ये सब महेश योगी उनका फैशन गया आया था फैशन जोर से लेकिन फैशन जाने के लिए ही आते वो आते हैं और चले जाते हैं उनका रुकना बहुत मुश्किल होता है इसलिए उन सब उग जाते हैं हमारी कल्पना होती है उसको थोपते हैं फिर थोड़े दिन में उग जाते हैं कहते हैं छोड़ो अब दूसरी कल्पना चाहिए मन नए सेंसेशन चाहता है नई इमेजिनेशन चाहता है तो रोज नई कल्पना चाहता है गुलाब सूख गया ऐसा नहीं कि गुलाब नहीं लौट आएगा गुलाब बदला लेगा लौटेगा थोड़े दिन में कैक्टस सूख जाइएगा कैक्टस बाहर जाएगा गुलाब वापिस लौट आएगा वो चलता रहता हमारा मन रोज नई कल्पनाएं गूंटता रहता है पुरानी हटाता रहता है लेकिन ऐसा कभी नहीं करता कि गैप पड़ जाए पुरानी कल्पना चली जाए और नई ना आए वो इंटरवल आ जाए बीच में जगह खाली छूट जाए डिसकंट्यूनिटी हो जाए तो उस खाली गैप से ही सत्य की झलक मिलती है लेकिन हम बहुत जल्दी करते हैं पुराना वस्त्र उतारते जाते हैं और नया पहनते जाते हैं एक क्षण को नग्न नहीं हो पाते कमीज बदल लेते हैं पुरानी तो नई डाल लेते हैं फिर पजामा बदलते हैं तो नया डाल लेते हैं लेकिन शरीर कभी भी नग्न नहीं रह पाता ऐसे ही हमारा चित्त कभी नग्न नहीं रह पाता खाली नहीं रह पाता एम्प्टी नहीं रह पाता एक गया हमने दूसरा थोपा असल में जब हम दूसरे का ठीक ठीक हाथ पकड़ लेते हैं तभी पहले को जाने देते कल्पनाशील मनुष्य के चित्त ने निरंतर कल्पना करके अपने को उलझा रखा है इसलिए जो है वो उसे कभी दिखाई नहीं पड़ता मैंने सुना है कि जब पंडित नेहरू हिंदुस्तान में थे हिंदुस्तान के पागलखानों में नहीं तो कम से कम सात आठ लोग बंद थे जिनको पंडित नेहरू होने का ख्याल था हिंदुस्तान के जेलों के बाहर और पागलखानों के बाहर तो और भी बहुत थे कई ऐसे थे जो कहते थे कई ऐसे थे जो कहते नहीं थे मन भी समझते थे लेकिन थे बहुत लोग एक पागलखाने में पंडित नेहरू गए और उस पागलखाने से एक पागल छूटने को था तो पागलखाने के अधिकारी उन्हों से रोक रखा था कि कल पंडित जी आते हैं तो उन्हीं के हाथ से विदा करवा दें उस पागल को उन्होंने विदा करवाया और पंडित जी ने कहा कि पागल भी ठीक हो जाते हैं यहां पागलखाने में तो उस पागल ने कहा कि बिल्कुल ठीक हो जाते है. मैं ठीक ही हो गया तीन साल पहले आया था बिल्कुल ठीक हो गया फिर वो पागल चलने लगा फिर उसने पूछा कि मां से मैं पूछना भूल गया कि आप है कौन तो उन्होंने कहा मुझे नहीं जानते मैं जवाहरलाल नेहरू तो उस पागल ने कहा आप घबराएं मत तीन साल रह जाए आप भी ठीक हो जाए यही बीमारी मुझे भी थी तीन साल पहले आप बिल्कुल मत घबराएं ये बीमारी मुझे भी तीन साल पहले मैं भी यही समझता था कि मैं जवाहरलाल नेहरू मगर अब मैं बिल्कुल ठीक हो हिटलर जब जर्मनी में हुकूमत में था तो सैकड़ों लोग थे जिनको हिटलर होने का ख्याल था पहला दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ तो सारी दुनिया में जिस मुल्क में जो नाम बड़ा था उस उस मुल्क में उस नाम के अनेक लोग एकदम पैदा क्या इनको हो क्या गया है इनको हो कुछ भी नहीं गया है इन्होंने किसी बड़ी कल्पना में अपना सारा प्राण डुबो दिया एक कल्पना जो प्रीतिकर है अब नेहरू होने की कल्पना प्रीतिकर थी उस कल्पना में ने अपने को पूरा डुबा दिया तो ध्यान रहे जो प्रीतिकर है जरूरी नहीं कि सत्य हो इसलिए प्रे से भी बचने की फिक्र करना अन्य था कल्पना से मुक्त होना बहुत मुश्किल है कल्पना प्रीतिकर होती जरूरी नहीं कि सत्य प्रीतिकर हो सत्य अक्सर अप्रीतिकर होगा क्योंकि हमने जो कल्पनाओं का जाल बनाया वो उसे तोड़ देगा सत्य बहुत कठोर है और सत्य बहुत कठिन धार है वो हमें काट डालेगा क्योंकि हमने जो जाल बनाया सपनों का वो सब टूट जाएगा सुबह जब नींद खोलेगी तो जागने पर सपने बचेंगे कैसे सपने टूटेंगे इसलिए सुबह अगर कोई आपसे कहे भी कि पांच बजे उठा देना तो उठाना मत उठ भला है लेकिन गाली देते ही उठेगा क्योंकि सब सपने टूट जाते फिर वही दुनिया शुरू हो जाती है यथार्थ की तथ्य की कहां सपने सुंदर सपने वो सब देखता है वो सब टूट जाते है नेहरू होने का सपना सुखद है एक आदमी देख सकता है भगवान होने का सपना भी सुखद है वो भी एक आदमी देख सकता है सत्य पालने का सपना और भी सुखद है वो भी एक आदमी देख सकता है इसलिए इसकी फिक्र मत करना कि कौन दावा करता है कि मैंने सत्य पा लिया ध्यान रखना कि दावा करने वाले ने नहीं पाया होगा क्योंकि दावा भी असत्य की दुनिया का हिस्सा है जो कहे कि मैंने पा लिया जानना कि कुछ गड़बड़ हो गई कहीं चूक हो गई या आदमी कहीं भटक गया नहीं दावा नहीं है वहां क्योंकि जहां सत्य मिलता है वहां मैं ही खो जाता है दावा कौन करेगा लेकिन कल्पना के साथ दावे जुड़े इसलिए सत्य के दावेदार आख कान बंद करके अपने दावे में जीते क्योंकि आंख कान से कहीं से खबर आ जाए कि दावा गलत है तो सब तरफ से द्वार बंद कर देते हैं और भीतर अपना दावा करके जीते रहे। हजारों हजारों साल से सत्य की खोज चलती है सत्य नहीं मिलता बहुत कम लोगों को कभी उसकी किरण दिखाई पड़ती है या कभी बहुत कम लोगों को उसकी आंख से गुजरना पड़ता है अधिक लोग सपने में खो जाते हैं और अपना सपना बना लेते हैं और जी लेते सपने में जीना बहुत आसान भी है लेकिन वो सत्य की यात्रा नहीं और जब कोई सपना बहुत गहरे बैठ जाए तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है मुश्किल इसलिए कि उस सपने के साथ हमारे बहुत सुख जुड़ जाते हैं जिंदगी में तो सुख हमारे हैं नहीं सपनों में ही सुख होते हैं जिंदगी में तो दुख होते हैं सपनों में सुख होते हैं इसलिए धीरे धीरे हम जिंदगी से एस्केप करते चले जाते हैं और सपनों में प्रवेश करते चले जाते हैं ये हमारे सन्यासी हमारे बागे हुए लोग ये सब जिंदगी से भागते हैं और किसी एकांत अंधेरे कोने में बैठ के किसी सपने में प्रवेश कर जाते वह सपना देखते रहे और उस ड्रीमिंग को समझ लेते हैं कि सत्य के करीब उस सपने में वो चाहे कृष्ण को नाच नचा लेते हैं उस सपने में वो चाहे क्राइस्ट को सूली चढ़ा लेते हैं उस सपने में वो चाहे जो कर लेते हैं राम धनुष बांध लेकर खड़े हो जाते हैं उस सपने में सब जलता रहे लेकिन ये सत्य का इससे कोई संबंध नहीं है वो आदमी ही सत्य जान सकता है जिसके चित्त में कुछ भी नहीं चल रहा है चित्त जहां ऐसे ठहर गया जैसे झील पर एक भी लहर ना हो चित्त ऐसा हो गया कि दूसरा ही ना हो कोई सपना नहीं रह गया फिल्म टूट गई है और पर्दा खाली छूट गया है आप अकेले ही रह गए कॉन्सियसनेस भर रह गई चेतना भर रह गई चेतना के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं रह गया सिर्फ सब्जेक्टिविटी रह गई सिर्फ होना मात्र रह गया आपका ऐसा एक क्षण भी जीवन में उपलब्ध हो जाए तो तीनों घटनाएं घट जाती ऐसे क्षण में आप इनवर्ड हो जाते हैं आपको होना नहीं पाता आप अचानक पाते हैं कि आप भीतर खड़े हैं एक एक्सप्लोजन की तरह जैसे एक आदमी को नींद से हिलाकर उठा दिया गया और वो पाए कि वो जाग के खड़ा है ऐसे ही इस क्षण में मौन शून्य शांत क्षण में चेतना के आप भीतर खड़े हो जाते हैं जहां आप कभी खड़े नहीं हुए इस शांत शून्य क्षण में आप उसे जानते हैं जो सदा से है रहेगा होगा जिसके लिए अतीत भविष्य वर्तमान का कोई फासला नहीं है जो नॉन टेम्पोरल है जो बियॉन्ड टाइम है समय के बाहर जो है ही वो आपको पता चलेगा और वो आपको ऐसा पता ना चलेगा कि दूसरा है ऐसा पता चलेगा कि मैं और वो एक ही उसमें दो भी नहीं है वहां जानने वाला और जाना गया नो और नोन ऐसी भी दो नहीं सुनी है मैंने एक कहानी एक समुद्र के तट पर एक बड़ा मेला लगा दो नमक के पुतले भी उस मेले में चले गए तट पर बड़ी भीड़ है और बड़ा शास्त्रार्थ छिड़ा हुआ है कई पंडित कह रहे हैं कि समुद्र की इतनी गहराई है कई पंडित कह रहे हैं नहीं है कई पंडित कह रहे हैं कि गहराई और और है कोई और कह रहा है कोई और कह रहा है बड़ा विवाद है बड़े शास्त्र खुले बड़ी भीड़ इकट्ठी है लेकिन कोई भी उस समुद्र में उतर के गहराई का पता लगाने नहीं जा रहा वही तर्क कर रहे हैं किनारे पर बैठ सब पंडित किनारों पर बैठ के तर्क करते रहते हैं कि गहराई कितनी गहराई कितनी है ये गहराई में जाने वाला जानता है ये तट पर बैठने वाले नहीं जानते लेकिन नमक के पुतले ने कहा कि सांझ होने के करीब आगे और विवाद का कोई अंत नहीं होता है तो तुम ठहरो मैं कूदता हूं सागर में और पता ले आता हूं असल में नमक का पुतला कूदने को राजी भी सिर्फ इसीलिए हो गया कि सागर सागर और उसके बीच एक आत्मीयता है वो सागर का ही हिस्सा है भय कुछ भी नहीं सिर्फ वही कूद सकते हैं सत्य में जिन्हें ये अभय का ख्याल आ जाए कि हम भी तो उसी सत्य से निकले हैं और उसी में जाएंगे तो भय क्या है छलांग लगाई जा सकती जिससे हम आए हैं और जिसमें हम जाएंगे जिसमें हम हैं उससे भय क्या है उसमें छलांग लगाई जा सकती वो नमक का पुतला कूद गया भीड़ किनारे पे इकट्ठी होकर राय देखती रही वो नमक का पुतला चला नीचे नीचे गहराई में तो उतरने लगा गहराई में तो होने लगा गहराई में तो जाने लगा लेकिन एक बड़ी मुश्किल की पिघलने भी लगा बड़ा घबराया कि खबर कैसे दूंगा तो बड़ी मुश्किल हो गई आखिर पहुंच गया नीचे तक गहराई में लेकिन पहुंचते पहुंचते पिघल के सागर के साथ एक हो गया पूरे सागर के साथ एक हो गया पुतला तो छोटा था लेकिन जब सागर के साथ एक हुआ तो पूरे सागर के साथ है। सागर की लहर लहर से चिल्लाने लगा कि आओ क्योंकि जानना है तो तुम्हें भी आना पड़ेगा और आओ मैं ना बता सकूंगा क्या मैंने जाना क्योंकि जानने में मैं खो गया और मिल गया लेकिन सागर की लहरों की कौन सुनता है आवाज अपनी आवाज बंद हो तो सागर की कोई आवाज सुने और हमारे भीतर से इतनी आवाज है कि हिसाब लगाना मुश्किल मैंने सुना है कि न्याग्रह की आवाज 10-20 मील तक सुनाई पड़ती है दस बीस मील तक न्यागरा की आवाज सुनाई पड़ती है पांच सात महिलाएं न्यागरा देखने गई थी वो किनारे खड़ी हैं तो गाय ने उनसे कहा कि देवियों और मैं कुछ न्यागरा के संबंध तो में तुम्हें बताना चाहती हूँ चाहता हूं इसकी आवाज 20 मील तक सुनाई पड़ती है लेकिन तुम अगर चुप हो जाओ तभी सुनाई पड़ सकती <laughs> बीस मील तक सुनाई नहीं पड़ती हो बीस मील तक सुनाई पड़ती हो तो भी क्या फर्क पड़ता है लेकिन जिसको सुनना है वो तो चुप होना चाहिए वो लहरें चिल्लाती रहीं सागर की लेकिन कुछ पता नहीं चला तट पर खड़े लोगों को असल में जो तट पर खड़े है वे गहराई की भाषा नहीं समझ पाते गहराई की भाषा कुछ और है और तट की भाषा कुछ और है दूसरे पुतले ने कहा कि मैं अपने मित्र को खोज लाऊ रात ज्यादा होने लगी और दूसरा पुतला भी कूद गया लेकिन न पहला लौटा न दूसरा लौटा दूसरा जैसे जैसे मित्र को खोजने लगा वैसे वैसे खोने लगा खोज लिया उसने मित्र को लेकिन तभी खोज पाया जब खो के सागर के साथ एक खो तो तब वो भी चिल्लाता रहा तटके लोगों से कि लौट जाओ मित्र को मैंने पा लिया लेकिन सागर की आवाज कौन सुने अपनी ही आवाज बहुत ही। हम सब अपने सपनों अपने सिद्धांतों अपनी आवाजों अपने विचारों से भरे हुए लोग हमें अपने से सावधान होना पड़ेगा अन्य हम सत्य को न जान पाए न देख पाए यह मेरा जो मेरा होना है इस मेरे होने को किसी गहरे अर्थों में चुप होना पड़े एक ही बात अंत में सत्य की खोज का अर्थ है शांति के आयाम में प्रवेश इन द डायमेंशन ऑफ साइलेंस एक शब्द का आयाम है जिसमें हम जीते हैं हम प्रेम करते हैं तो शब्दों का उपयोग करना पड़ता है हम क्रोध करते हैं तो शब्दों का उपयोग करना पड़ता है मित्र से मिलते हैं तो शब्दों का उपयोग करना पड़ता है शत्रु से मिलते हैं तो शब्दों का उपयोग करना पड़ता है जागते हैं तो शब्दों का उपयोग करते हैं सोते हैं तो सपने में शब्दों का उपयोग करते हैं हम एक डायमेंशन में जीते हैं जो शब्द का डायमेंशन है सत्य उस डायमेंशन पर कहीं भी ना मिलेगा उस डायमेंशन पर शास्त्र मिलेंगे जो शब्दों के संग्रह सिद्धांत मिलेंगे जो शब्दों के कंस्ट्रक्शन गुरु मिलेंगे जो शब्दों के दुकानदार हैं दावेदार मिलेंगे शब्दों के कुशल प्रयोग करता है लेकिन उस डायमेंशन में शब्द के डायमेंशन में छात्र ने अपनी आत्मकथा लिखी तो उसको नाम दिया वर्ड्स शब्द हम भी अपनी आत्मकथा लिखें तो शब्दों से ज्यादा क्या लेकिन शब्दों की आत्मकथा में सत्य कहीं भी नहीं होगा एक और भी आत्मकथा है और वो है शांति की शून्य की साइलेंस की निशब्द की जहां सब शब्द खो गए अगर सत्य की खोज पर निकलना है तो इस शून्य की और शांति के डायमेंशन को खोजना कहीं भी सागर के तट के किनारे पड़े हों थोड़ी देर शब्द से बचना लेकिन हम इतने भयभीत हैं कि कहीं शून्य ना होता रहा कहीं सत्य पास ना आ जाए हम जरूरत ना हो तो भी शब्द चलाए चले जाते हैं अगर दो आदमी उनसे कहा जाए कि घंटे भर चुपचाप बैठे रहो तो कितनी बेचैनी होती है वो कितनी करबड़ बदलते हैं कितनी मुश्किल पड़ जाती सांस घुटने लगती गर्दन रोकने लगती ऐसा लगता है कि मरे क्योंकि एक ही भोजन था उनका शब्द वही उनकी जिंदगी थी बड़ी मुश्किल में पड़ जाए दो आदमियों को अगर घंटे पर सांत बैठने को कहा जाए पास पास बड़े घबरा जाता पागल हो जाएंगे आप अगर आपको शांति में रोक दिया जाए शब्द ही हमारा सब कुछ है लेकिन सत्य की खोज में वो कुछ भी नहीं है बाधा जरूर है लेकिन कभी कभी अगर मौन उतरता है जैसे किसी को हम प्रेम करते हैं तो थोड़ा सा मौन उतरता है लेकिन जल्दी से हम शब्दों से भर देते हैं हम कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। गई वो बात गई वो क्वालिटी गई वो सुगंध जो मौन से उठी होती पहचानी जाती लेकिन हमने जल्दी से हम डरे क्योंकि खतरनाक है वो आयाम जहां से मौन आता है वहां खतरा है वहां डूब जाने का मिट जाने का समाप्त हो जाने का फौरन कहा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं और तब ये शब्द ऐसे नहीं मालूम पड़ते कि हमने कहे ऐसे लगते हैं कि, कि किसी फिल्म के डायलॉग में सुने हो।, हो गए पराए हो गए बासे शब्द सदा बासा है शब्द सदा जूठा है बहुत मुंह में घूमा है बहुत लोगों ने उसका प्रयोग किया कितने लोगों ने नहीं कहा है किसी से कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं और प्रेम कभी बासा हो सकता लेकिन प्रेम शब्द तो बहुत बासा है कितने ओं का थूक उस पर लगा कितने कीटाणु उसको छुए और गए कितनी अनंत अनु सदियों में कितने कितने लोगों ने कहा मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ प्रेम जो कि सदा ताजा है सदा निर्दोष है जिसे कभी किसी ने नहीं छुआ, प्रेम जो सदा वर्जिन है कुआरा है वो शब्द से नहीं प्रकट होगा लेकिन प्रेम भी किसी से हो तो फौरन शब्द बीच में खड़ा हो जाए अगर दो प्रेमी भी बैठेंगे तो कहेंगे गीत गाओ बोलो कुछ चुप क्यों हो अगर प्रेमी चुप बैठेगा तो प्रेसी समझेगी कुछ गड़बड़ है कुछ प्रेम खो गए <laughs> नहीं चुप्पी के हम दुश्मन हैं क्योंकि शब्दों के हम यात्री हैं सत्य की खोज में यह शब्द की हमारी जो इतना आग्रहपूर्ण पकड़ है यह छोड़ देनी पड़े और निश्द में रुक जाना पड़े मौन में ठहर जाना पड़े और इसके लिए आयास करेंगे प्रयास करेंगे आयोजन करेंगे तो उतना आसान ना होगा अनायास कभी किसी सागर के तट लेटे हैं हो जाएं चुप अनायास इफर्टलेसली कभी आकाश को देखते हैं हो जाएं चुप कभी किसी वृक्ष के तने से टिके बैठे हैं हो जाएं चुप कभी अपनी पत्नी की आंख में झांकते हैं हो जाएं चुप कभी अपने बेटे को गले लगाया हो जाएं चुप कभी अनायास 24 घंटे में किसी क्षण हो जाए चुप शब्द को छोड़े और निःशब्द में ठहर जाए सत्य दूर नहीं बहुत फास्ट लेकिन सिर्फ उनको जो निशब्द में ठहरने की कला सीख लेते हैं और जो जानेंगे उस मौन में उसे न तो आप कह सकेंगे न मैं कह सकता हूं न कोई और कह सका है जो जानेंगे उस मौन में वो गूंगे का गुड़ हो जाता है जान तो लेते हैं स्वभाव क्योंकि जिसे शब्द को छोड़कर जाना उसे शब्द में कैसे कहा जा सकेगा जिसे शब्द को मार कर जाना उसे शब्द में कैसे कहा जा सकेगा जिसे शब्द से विपरीत जाके जाना उसे शब्द में कैसे लाया जा सकेगा इसलिए आज तक कोई नहीं कह सका कि सत्य क्या है सत्य कैसे मिल सकता है इसकी तो चर्चा हुई है बहुत लेकिन सत्य क्या है वहां सब चुप हो गए जिस सब सूली पर लटके और पायलट ने जिसने उन्हें सूली की आज्ञा दी थी आखिरी क्षण में उनसे पूछा वट इज खूब मौका चुना उसने भी पूछने का सूली लटकाया जा रहा है वो जीसस फंदे कस गए हैं हाथ ठोंक दिए गए हैं क्रॉस पर लटका है और पायलट उससे पूछता है व्हाट इज ट्रुथ? लेकिन जीसस चुप रह जाते हैं ईसाइयों के पास जवाब नहीं है कि जीसस चुप क्यों रह जाता है? क्योंकि अगर वो समझ जाएं कि जीसस चुप रह गए तो फिर ईसाई मिशनरी इतना बोल के सारे जगत को ईसाई बनाने के लिए कैसे उपाय कर वो कैसे कहे कि ईसाईयत में सच क्योंकि जीसस तो चुप रह गए जब पूछा गया कि सत्य क्या है लेकिन बिल्कुल चुप नहीं रह गए चुप्पी से भी उन्होंने कुछ कहा कास पायलट समझ ले लेकिन वो नहीं समझ पाया वो भाषा दूसरी थी जब जीसस चुप रह गए तो उन्होंने कहा चुप रह जाओ और जान ले। लेकिन इसे कहना उचित न था क्योंकि चुप रह जाओ और जान ले से भी शब्द से कहना पड़े तो वे चुप ही रह गए लेकिन पायलट नहीं समझा फांसी हो गई पायलट शायद यही समझा होगा कि जीसस को सत्य का पता नहीं है। बुद्ध से जब भी कोई आके पूछता कि सत्य क्या है तो वह कहते इसको भर छोड़ दो और सब पूछो वो कहता लेकिन मैं सत्य को ही जानने आया हूं तो बुद्ध कहते फिर सभी पूछना छोड़ दो और चुप हो जाओ कहता लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा बुद्ध कहते कुछ दिन चुप रह जाओ फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि पता चला कि नहीं एक आदमी आया मोक में उसने कहा कि मैं तो खोजने निकला हूं सत्य कहा है बुद्ध ने कहा रुको कुछ दिन चुप रहो कुछ दिन पूछो मत कुछ दिन फिर मैं तुमसे पूछूंगा साल भर बीतने पर उसने कहा लेकिन मुझे अभी पता करना है बुद्ध ने कहा अभी अगर पता करना है तो अभी चुप हो जाओ साल भर कहता हूं कि तुम्हें साल भर लग जाएगा रफ्तार में हो मोमेंटम में हो रुकते रुकते साल लग जाएगा अन्यथा अभी हो सकता है सत्य तो यही है चारों तरफ है ये रहा ये रहा उसने कहा तो पड़ता नहीं बुद्ध ने कहा तुम दौड़ में हो रुको तो दिखाई पड़ जाए साल भर रुको एक भिक्षु किनारे बैठा था हंसने लगा जोर से मोगलाम ने उससे कहा क्यों हंसते हो उसने कहा कि धोखे में मत पड़ना बुद्ध मैं भी आया था कुछ समय पर पूछता हुआ कि सत्य कहाँ है क्या है इन बुद्ध ने कहा कि चुप हो जाओ साल भर फिर पूछ लेना अगर पूछना हो तो अभी पूछ ले हम चुप रह गए साल भर अब पूछने को भी कुछ नहीं बचा है अब उल्टा ये बुद्ध मुझको सताते कहते हैं बोल अब पूछ क्या पूछू पूछने को भी नहीं बचा है मिल गया अब पूछू क्या अगर पूछना हो तो अभी पूछ ले नहीं तो साल भर धोखे में पड़ जाएगा बुद्ध ने कहा मैं वायदे पर पक्का रहूंगा तू पक्का रहना पूछेगा साल बरबाद हम जवाब देंगे साल बीता भीड़ है इकट्ठी एक दिन सुबह और बुद्ध ने कहा मोगलान कहाँ है वो भाग गया है मोगलान कहाँ है उसे खोजो क्योंकि साल पूरा हो गया और मुझे पूछना है कि उसे कुछ पूछना है मोगलान को पकड़ के लोग लाए वे वृक्ष के पीछे छिपा बुद्ध ने कहा पूछ लो साल पूरा हो गया वचन की याद भूल गए मैंने कहा था साल भर चुप रह के पूछना तो मैं जवाब दूंगा मोगलान ने कहा अब क्या पूछना अब जहां आप हैं जो आपको दिखाई पड़ता है वही मैं भी हूं वही मुझे भी दिखाई पड़ता है पूछने वाला गया अब तो जानने वाला आ गया ध्यान रहे जब तक पूछने वाला है तब तक जानने वाला नहीं आता इस दरवाजे से पूछने वाला गया उस दरवाजे से जानने वाला आ गया। पूछना छोड़ें रुके ठहरें अनायास किसी क्षण में चुप रह जाए किसी दिन उसकी झलक मिल जाएगी किसी भी दिन कभी भी मिल सकती है कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकता कब मिल जाएगी और कोई पूर्व भविष्यवाणी नहीं हो सकती कि ऐसे मिल जाएगी सत्य के रास्ते बहुत अपरचित अनजान है सत्य कहीं से भी किसी भी क्षण में कैसे उतर आएगा नहीं कहा जा सकता एक ही बात ध्यान रखें कि आपका दरवाजा बंद ना हो जब सत्य द्वार खटखटाए तो आपका दरवाजा खुला हो आप खाली हो सुनने को देखने को राजी हो खुले हो मुक्त हो आ सके तो आप कह सके आओ द्वार खुला है आपका द्वार भर खुला रहे साइलेंस उस द्वार के खुलने का नाम अगर ऐसा ही कहना हो तो मैं कहूंगा मौन ही सत्य है शून्य ही सत्य है ये थोड़ी सी बातें मैंने कही इन बातों को सत्य सत्यमत समझ लेना बातें सत्य नहीं होती इस बोलने वाले को सत्य मत समझ लेना बोलने वाले से सत्य का क्या संबंध लेकिन इस बोलने वाले के भीतर एक ना बोलने वाला भी है और इस आप सुनने वाले के भीतर एक ना सुनने वाला भी है वहां जाने की बात इतनी शांति और प्रेम से मेरी बातें सुनी उससे बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करें आपने बड़ी सुंदर वाणी आज आचार्य से सुनिए अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं नहीं, नहीं, कहीं कहीं के बाबत अरविंद मित्र पूछ रहे हैं कि कहा जाता है कि अरविंद को शून्य का वैक्यूम का अनुभव हुआ क्या वो सत्य की खोज थी अरविंद के संबंध में पूछना ही फिजूद है क्योंकि तो जब भी हम दूसरे के संबंध में पूछते हैं कि उसे जो शून्य हुआ वो क्या था तब हम अपने को ज्यादा से ज्यादा शब्दों से ही भर सकेंगे अरविंद भी एक शब्द बनेगा और अरविंद का शून्य भी एक शब्द बनेगा और उन्हें मिला या नहीं मिला ये भी शब्द बनेंगे ना दूसरे के संबंध में हम शब्द से कभी मुक्त ही नहीं हो सकते दूसरे के संबंध में शब्द अनिवार्य है सिर्फ अपने संबंध में हम शब्द से मुक्त हो सकते हैं तो फिक्र इसकी ना करें कि अरविंद को क्या हुआ क्या नहीं हुआ फिक्र इसकी करें कि आपको क्या हो सकता है और अगर मैं कहूं कि अरविंद को हुआ तो आप किसी दूसरे से पूछेंगे कि मैंने ऐसा अरबिंद के संबंध में कहा वो सही है या गलत ये ही पूछेंगे इसका अंत कहां होगा इनफिनिट रेग्रेस है जो हम पूछते चले जाते मैंने सुना है एक आदमी एक गांव में जाने को है और उसने पूछा कि आ नाम का आदमी कहाँ रहता तो किसी ने कहा कि बानाम के आदमी के पड़ोस में रहता उसने कहा मुश्किल में मत डालो मुझे ये बानाम का आदमी कहाँ रहता उस तो आ नाम के आदमी के पड़ोस में रहता पर तो लेकिन मुझे आदमी का कोई पता नहीं है अरविंद के संबंध में पूछेंगे कुछ मुझसे अरविंद भी दूसरे मैं भी दूसरा दोनों आपके लिए बेकार अरविंद भी मैं भी दूसरे होने की वजह से बेकार असली सवाल सत्य की खोज का सदा अपने से मैं वैक्यूम में हो पाता हूं नहीं ये सवाल महत्वपूर्ण और इतना जरूर कहूंगा कि जिस दिन आप सुनने में हो पाएंगे उस दिन आप ही देख पाएंगे कि कौन कौन सुनने में हो गया तब आप कभी ना पूछेंगे कि कौन हुआ कौन नहीं हुआ लेकिन जब तक आप नहीं हुए हैं कोई दूसरा दावा करे कि हो गया कोई दूसरे के संबंध में कहे कि नहीं हो गए क्या होगा बातचीत हो, बात हो जाएगी तो कोई अर्थ नहीं बचे यही तो मैंने कहा गुरुओं से बचे बाबा अरविंद को अगर मैं कहूं क्या हो गया तो आप कहेंगे कि चलो अरविंद को गुरु बना ले अगर कहूं कि नहीं हुआ तो कहेंगे चलो मुझको ही बना ले ये हमारी गुरु की तलाश है हम पता लगाते हैं बुद्ध को ज्ञान हुआ अगर हुआ हो तो चलो इनके पैर पकड़ लें महावीर तीर्थन असली थे कि नकली तो चलो इनके पैर पकड़ लें अगर पक्का हो जाए लेकिन कैसे पक्का होगा कौन करेगा पक्का और जरूरत क्या पक्का करने की क्योंकि मैं कह ये रहा हूं कि दूसरे से बचना नहीं तो अरविंद अथॉरिटी बन जाएंगे बैठ के उनकी किताबें आप पढ़ेंगे और क्या तो अरविंद को मानने वाला उनकी बैठ के किताबें पढ़ रहा है, बैठा है माता जी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो सब हो जाए ये सब अंधों की दुनिया पैदा होती है गुरु जो है वह अंधों की दुनिया के राजा हैं वो, वो अंधों की दुनिया उनसे पैदा होती नहीं कोई की फिक्र ना करें क्योंकि फिक्र की जरूरत नहीं कोई अथॉरिटी बनानी कोई आप तो बनाना है सुनने में जाना है आप चले जाएं अब ये बड़े मजे की बात है कि जहां हमें जाना होता वहां हम कभी नहीं पूछते ये सवाल जैसे मुझसे कोई कभी नहीं पूछता आगे कि मजनू का प्रेम सच था वो अपने प्रेम में चला जाता है कोई पूछते है नहीं फरियाद का प्रेम सच था कोई नहीं पूछता वो खुद ही चला जाता प्रेम में हम खुद चले जाते हैं तो हम कभी नहीं पूछते कि किसका सच किसका झूठ सत्य में हम स्वयं नहीं जाते इसलिए हम सदा पूछते रहते हैं किसका सच किसका झूठ किसको मिला किसको नहीं मिला एक ही बात ध्यान रखें कि जब तक आपको नहीं मिला तब तक किसी को नहीं मिला और जिस दिन आपको मिल गया उस दिन सबको मिल गया कोई मतलब नहीं कोई प्रयोजन नहीं इनरेवेंट है अरविंद या मैं या कोई भी आपसे कुछ लेना देना नहीं ये फिजूल के लोग हैं इनसे बचना चाहिए जहां गुरु दिखाई पड़े वहां से एकदम बाप खड़े होना चाहिए वहां से कभी उस तरफ जाना नहीं चाहिए भूलते क्योंकि वो अनिवार्य रूप से दूसरे में आपको उलझा देता है और दूसरे से बचना सत्य की खोज का अनिवार्य हिस्सा है और बाहर से चुप हो जाते हैं लेकिन भीतर तो बातें चलती रहती आप पूछते हैं शून्य में जाने की विधि क्या है शून्य में जाने की विधि नहीं हो सकती और विधि से जाइएगा तो कम से कम विधि तो सांस रही जाएगी शून्य ना हो पाएगा क्योंकि फिर विधि को कैसे छोड़िएगा फिर विधि को छोड़ने की विधि पूछिएगा ये विधि पकड़ अब इसको कैसे छोड़े ऐसा हो जाता है कोई कहता है राम राम राम राम जपो इसे सुनने में चले जाओ राम राम जप पकड़ जाता है अब वो कहता है राम राम को कैसे छोड़े अब इसकी कोई विधि चाहिए असल में एक विधि को छोड़ाने के लिए फिर दूसरी फिर दूसरी को तीसरी चक्कर में पड़िए मत सुन में जाने को विधि मत बनाइए आप कहेंगे लेकिन हम कैसे जाए सुनने में जाने को विधि ना बनाएंगे तो हम तो बिना विधि के कहीं जा नहीं सकते वो तो अच्छा हुआ कि हमको श्वास लेने की लेते रहते हैं बचपन से इसलिए हम विधि नहीं पूछते मैंने सुना एक सेंटीपीठ था सो पैर वाला एक जानवर था वो जा रहा था एक रास्ते से एक मकोड़े ने देखा वो बहुत हैरान हुआ कि सो पैर किस विधि से उठाता होगा पहले कौन सा उठाता होगा दूसरा किस मुबराया उसने कहा कितना बड़ा गणितज्ञ होगा यह सिंटीपीठ सौ पैरों का हिसाब रखना कि कब कौन सा उठाना और चलना हिसाब भी रखना चार पैर में दिक्कत हो जाती है उसने कहा सुन भाई रुक जरा इतना तो बता जाए कि किस विधि से चलता है सौ पैर कैसे उठाता है पहले कौन सा दूसरा कब तीसरा कब गड़बड़ा नहीं जाता उस चैनपीड ने कहा कि मैंने कभी ख्याल नहीं किया मैं ख्याल करता हूं उसने तो ख्याल किया वो गिर पड़ा गड़बड़ा गया कि सौ पैर कौन सा पैर आगे पीछे उसने कहा कि मूरख मकोड़े अब किसी सेंटिपीठ से ऐसा सवाल मत पूछना जान पे मुसीबत आ गई अभी तक चलते चले जाते थे बिना विधि के शून्य विधि नहीं है सिर्फ शब्द की व्यर्थता को समझ लें सिर्फ शब्द की व्यर्थता को समझने विचार की व्यर्थता को समझने उस व्यर्थता का परिणाम सहज रूप से शून्य बनता है हम बैठे मकान में आग लग गई और मैं कहता हूं मकान में आग लग गई और लपटें आपको दिखाई पड़ती हैं फिर कोई यहां नहीं पूछेगा कि बाहर निकलने की विधि क्या है आप पाएंगे कि बिना विधि के लोग निकले जा रहे हैं सब शिष्टाचार छोड़ के कि स्त्री को धक्का लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि अपनी पत्नी साथ है कि नहीं धर्म पत्नी इस वक्त छोड़ के विधि को सब छोड़ के बिल्कुल बिना विधि के लोग बाहर निकले जा रहे हैं जहां दरवाजे हैं वहां से और जहां दरवाजे नहीं हैं वहां से सब तरफ से निकले जा रहे हैं क्या हो गया लपट का दिखाई पड़ जाना निकलने की विधि बन जाती है शब्द की व्यर्थता दिखाई पड़े शास्त्र की व्यर्थता दिखाई पड़े बाहर की व्यर्थता दिखाई पड़े यह सवाल असल में अगर ये एक्यूटली दिखाई पड़ जाए कि शब्द बातचीत सिद्धांत शास्त्र विकार व्यर्थ अगर ये दिखाई पड़ जाए 24 घंटे शब्दों में ही विचारों में ही जीना व्यर्थ है ये व्यर्थता जितनी तीव्रता से दिखाई पड़ जाए आप अचानक पाएंगे कि आप बाहर हो गए और ये बाहर होना बिल्कुल बिना विधि के बिना मेथड के हो जाएगा और अगर विधि से बाहर हुए तो आप एक बहुत चक्कर में पड़ेंगे क्योंकि विधि कभी भी अंत नहीं आता उसका फिर दूसरी विधि फिर तीसरी विधि और चलता रहना नहीं विधि से नहीं होगा सुनने में जाना है तो विधि से नहीं होगा इसलिए निगेटिव मेथड कहना चाहिए जो मैं कह रहा हूं उसको कहना पत्नी के पास बैठे होंगे समुद्र के तट पर या मित्र के साथ या प्रेसी के साथ या अकेले अगर वहां तट पर बैठकर आपको ऐसा लगता है कि क्या अर्थ है यहां सोचने का सागर है आकाश है कोई नहीं सोच रहा ना सागर सोचता ना आकाश सोचता न वृक्ष सोचते ना हवाएं सोचती कोई नहीं सोचता मैं भी बिना सोचा पड़ा रहा बहुत तो सोचता हूँ 24 घंटे सोचने से सिवाय सिर्फने के कहीं पहुंचता नहीं पड़ा रहा हूँ तो आप ठीक कह रहे हैं कि ऊपर से तो मौन हो जाता लेकिन भीतर चलता रहता चलने दे। मैंने कहा मोमेंटम वैसे ही साइकिल कोई चलाता है एक आदमी अब उस टाइम कहते हैं रुक जाओ तो वो पैदल रोक देता वो कहता पैदल तो रुक गया लेकिन चके चल रहे तो अभी चके चलेंगे ना दो मील से चलते आ रहे हैं तो पैदल रोक देने से भी थोड़ी देर चके चलेंगे लेकिन आप ये मान के कि जब बिना पैडल चलाए चके चल रहे हैं तो फिर पैडल चलाए ही जाओ फिर पैडल चलाना शुरू कर देते नहीं तट पर पड़े हैं घर पर पड़े हैं बिस्तर में रात सो गए हैं अंधेरा है सुखद है रेशम की तरह चारों तरफ से घेरे हैं, चुप हो जाए भीतर विचार चलेंगे क्योंकि दिन भर चले हैं तो उनका मोमेंटम है जिंदगी भर चले जो जानते हैं वो कहेंगे जन्मों से चले हैं जन्मों जन्मों से उनका मोमेंटम भारी उनको चलने दें लेकिन आप पैदल ना मारे भीतर जो विचार है उनको आप पैडल भी मारते एक विचार आता है आप तत्काल दूसरे पे उसको ले जाते तीसरे पे ले जाते चौथे पे ले जाते आप कहें कि जितना अपने से चलना हो चलो हम पैडल नहीं मारते हम जरा चुपचाप पड़े आप पड़े रहे इसलिए मैंने कहा कुछ कह नहीं सकता कब हो जाएगा किसी दिन आप अचानक पाएंगे कि कोई क्षण है जब कोई विचार नहीं है खाली रह गया आकाश उस खाली आकाश में जब आपको आनंद की प्रतीति होगी तो आनंद की प्रतीति विधि बन जाएगी फिर आपके फिर आपका मन खुद ही उस आनंद की तरफ बहने लगेगा मन का नियम यह है कि वह आनंद की तरफ बहता है अभी मैं यहां बोल रहा हूं और कोई पास के बगीचे में सितार बजाने लगे तो आप किस विधि से आपका मन उसके सितार को सुनने पहुंच जाता है कभी ख्याल किया आपने इधर मैं बोल रहा हूं खत्म हो गया मेरा बोलना मैं बोलता रहूंगा आपका सुनाई पढ़ना यहां बंद हो गया आप अचानक गए आप यहां नहीं हैं सितार बजने लगा है बाहर वो सितार ने आपके मन को पकड़ लिया आपका मन गया बाहर मन आनंद की तरफ बाहर चला जाता है अपने आप बिना किसी विधि के जैसे नदियां सागर की तरफ बहती है। बिना किसी नक्शे को हाथ में लिए ऐसे मन आनंद की तरफ बहता है कभी जब अनायास वो क्षण आप में घटित हो जाएगा चलते चलते रुकते रुकते किसी दिन आपको आनंद की प्रतीति होगी सत्य की थोड़ी सी झलक भी मिल जाएगी तो फिर मन लौट लौट के वहां जाने लगेगा अपने आप जब भी आप खाली होंगे चुप हो जाए विधि नहीं है लेकिन हमारा मन चूंकि बिना विधि के कुछ भी नहीं करता हम पूछते हैं विधि इसलिए फिर हमारा शोषण करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं वो कहते हैं आओ हम देते हैं विधि लो साढ़े तीन रुपए में मंत्र ले लो कान फूके देते हैं अब और किसी से मत लेना ये पक्की हमने विधि दे दी इससे तुम चलते रहो सारी दुनिया के आदमी को हर तरह के शोषण और आध्यात्मिक शोषण सबसे बड़ा शोषण है गुरु कर रहे हैं उसको सब तरफ अब इस वक्त पश्चिम में बहुत अशांति है तो वो विधि चाहते इसलिए पूर्व के जितने उपद्रवी हैं वो सब पश्चिम लोगों को विधि दे रहे हैं उनको इकट्ठा करके बता रहे हैं कि हम तुमको मंत्र दिए देते हैं ये कंठी कंठिलो हाथ में ये माला जपते रहो हमारा शोषण हो जाता है क्योंकि हमें ख्याल नहीं है कि मामला विधि का नहीं है अंतिम बात आपसे कह दू फिर उठे विधि से कभी भी विधि से बड़ी चीज नहीं मिल सकती परमात्मा इतना बड़ा है कि हमारी कौन सी विधि से मिल सके आप दो पैसे से खरीदने जाएंगे तो दो पैसे की चीज मिल सके परमात्मा को आप खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि कितने पैसे से आप खरीदेंगे आपको पहाड़ पर चढ़ना है तो सीढ़ियां बनाई जा सकती हैं। लेकिन जितनी बड़ी सीढ़ियां होंगी उतने बड़े पहाड़ तक पहुंचा देंगे अब परमात्मा के अंतहीन शिखर पर चढ़ने के लिए कैसी सीढ़ियां बनाइएगा यहां तो मैथडलेसली यहां तो बिना विधि के जो कूदने के लिए तैयार है वे इस अनंत में और अनादि में प्रवेश कर पाते अन्यथा लोग बैठे हुए विधि का हिसाब करते रह जाते एक छोटी सी कहानी सुना आपको कहूंगा सुना मैंने एक सम्राट का वजीर मर गया बड़ा था वजीर उस राज्य का नियम था कि जब भी कोई बड़ा वजीर मर जाए तो सारे राज्य में चुनाव किया जाए परीक्षाएं की जाएं और श्रेष्ठतम बुद्धिमान आदमी खोजा जाए परीक्षाएं की गई तीन आदमी खोजे गए वो तो राजधानी लाए गए अंतिम परीक्षा के लिए अंतिम परीक्षा तीनों रात भर परेशान होने चाहिए थे लेकिन एक चादर ओढ़ के एकदम सो गया दो ने कहा कि यह आदमी क्या ड्राफ कर गया क्या हुआ उसको परीक्षा नहीं देनी तैयारी नहीं करनी और कल परीक्षा क्या होगी ये अनजान थी परीक्षा कुछ खबर नहीं थी पर गांव भर में खबर थी हर आदमी कह रहा था कि परीक्षा तय है तो गांव में गए तो पता चल गया पूरे गांव में चर्चा थी कि परीक्षा ये है। राजा ने कमरा बनाया और उसने एक अद्भुत ताला लगाया और ताला एक मैथमेटिकल पजल है वो पजल उस पर खुदी हुई जो उसको हल कर लेगा वो ताला खोल लेगा इन तीनों को कल बंद किया जाएगा जो ताला खोल के बाहर आ जाएगा वो जीत जाएगा वो वजीर हो जाएगा वे दोनों भागे न तो वे चोर थे कि ताला खोलना जानते हो न गणितज्ञ थे कि गणित जानते हो ना पहेलियां हल करने के शौकीन थे बड़ी मुश्किल में पड़ गए गांव भर में जो गणित जानता था उसके पास गए ताले खोलता था उसके पास गए इंजीनियर के पास गए कई किताबें लाए रात भर उन्होंने जिंदगी भर का मामला अब रात सो रात भर जाके सब पढ़ा लिखा सांझ से भी हालत सुबह तक बुरी हो गई जैसा कि परीक्षार्थियों की हो जाती सांझ को दो दो चार बता सकते थे सुबह आप उनसे पूछो दो दो दो तो उन्हें कुछ सूचते नहीं था कि आप पूछ क्या रहे जवाब तो बहुत दूर है पहले प्रश्न ही समझ में आना मुश्किल हो गया सुबह लेकिन वो एक आदमी रात भर सोया जा रहा वो दोनों खुश हुए जब वो सुबह थके माने थे स्नान किया उन्होंने तो स्नान भी नहीं किया उन्होंने कवास तो सब छोड़ो वे दोनों चले वो भी पीछे गीत गाता चला उन दोनों ने सोचा ये पागल किस लिए आ रहा है कुछ तैयारी तो की नहीं गए तीनों सच थी अफवाह दरवाजे के भीतर सम्राट ने किया और कहा यह है पहेली का ताला ऐसे खोल कर जो बाहर आ जाए इसकी कोई चाबी नहीं ये पहेली जो है बस यही चाबी है जो बाहर आ जाए वो जीत गया अब तुम भीतर जाओ मैं बाहर जाऊ दरवाजा लगाया राजा बाहर हो गया वो जो तीसरा आदमी रात भर सोया रहा था फिर वो एक कोने में आंख बंद करके बैठ गया उन्होंने कहा यह आदमी क्या कर रहा है लेकिन उन्होंने कहा इसकी फिक्र छोड़ो फुर्सत किसे है इसकी फिकिर की वो अपनी किताबें छिपा लाए थे अपने कपड़ों के अंदर कोई आजकल के विद्यार्थी चोर है ऐसा नहीं विद्यार्थी सदा से चोर <laughs> क्योंकि जहां ज्ञान इस स्मृति से समझा जाता हो वहां चोरी अनिवार्य है चोरी कई तरह से हो सकती है वो बेचारे ले आए थे छिपा के जल्दी हिसाब किताब लगाने लगे लग गए अपनी मुश्किल में पसीना चुहा जा रहा है हिसाब को सोचता नहीं है अचानक राजा भीतर आया उसने कहा कि बंद करो हिसाब के किताब जिसको निकलना था वो निकल चुका उन्होंने कहा कौन निकल चुका हम दोनों तो यही है वो तीसरा आदमी निकल चुका है देखा कोना खाली है वो आदमी नजारा था राजा ने कहा वो बाहर लेकिन उनका निकला कैसे वो क्योंकि हिसाब तो उसने कुछ किया नहीं राजा ने के हिसाब का सवाल ना था ताला लगा ही नहीं था, था। सिर्फ दरवाजा अटका दरवाजा सिर्फ अटका था और बुद्धिमान आदमी का पहला लक्षण यह है कि पहले वो ये देख ले कि सवाल भी है या नहीं और जवाब खोजने में लग जाए तो मुश्किल में पड़ जाता है वो निकल गया बाहर उस आदमी से पूछा कि तुझे क्या हुआ उसने कहा मैंने सोचा रात की जिस परीक्षा का अपने को पता ही नहीं उसकी तैयारी करनी खतरनाक है क्योंकि कहीं तैयारी न मालूम क्या क्या हो जाए तो उसके लिए तो अनप्रिपेयर्ड होना ही अच्छा है प्रिपेयर्ड होना खतरनाक है जिसका अपने को कुछ पता ही नहीं अनप्रीपेयर्ड तो आया रात भर मैंने कहा कि बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड हो जाओ जो पहले की तैयारी है वो भी भूल जाओ ताकि सुबह कम से कम खाली साफ सुथरा तो खड़ा हो जाऊं कि क्या है जब इस कमरे में आके बैठा तो मैंने कहा ताले तो अपने बाप दादू ने कभी नहीं खोले अगर वो खोल ही लेते तो राजा हो जाता उनका बेटा बजीर क्यों होता अपना तो काम नहीं है ये लेकिन आज बंद करके बैठ जाए को सूझ जाए तो खो जाए आंख बंद करके मैं बैठा था मुझे ख्याल आया कि पहले ये तो देख लेगी ताला लगा भी है कि नहीं गया और ताला खोल के बाहर निकल गया मैं ताला तो लगा नहीं था दरवाजा अटका था परमात्मा का दरवाजा भी लगा हुआ दरवाजा नहीं कि कोई विधि की और चाबी की जरूरत हो बिल्कुल अटका है मगर आप अपनी किताब खोले बैठे कि क्या विधि से निकले उधर परमात्मा उस तरफ प्रतीक्षा कर रहा है कि छोड़ो किताब आ जाओ बिना विधि के चलेगा जिंदगी में जो भी महत्वपूर्ण है वो सब बिना विधि के होता, हैं न प्रेम विधि से होता न सत्य विधि से होता न काव्य विधि से होता न संगीत विधि से होता जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है विधि के बाहर और जीवन में जो भी क्षुद्र है विधि के भीतर है इसलिए विधि से पाना हो तो क्षुद्र मिलेगा और बिना विधि के कूदने की क्षमता हो तो विराट मिल सकता है